स्कुन धातु पूरा होकर के स्तनबुस्तुस्कनपुस्कु ये चार धातु का लोट लकार हो गया था लोट में स्तनबू का क्या बनेगा आप थपना तू और तबनीता और कुछ बनेगा इतने दो ही रुको हाँ स्नु प्रत्यक होगा स्नान होगा तो स्तभनो तो स्तभन हो तो दो बनेगा और मध्यम पुरुष वोचन में स्तभान स्तभान और दूसरा क्या रूप बनेगा लोट मध्यम पुरुष पुरुषवचन का रूप लेकर दिखाओ दोनों धातु का लोट लकर मध्यम बनेगा, पुरुषु और मध्यम पुरुषन में स्नु प्रत्यय होगा या स्ना होगा तो स्ना प्रत्यय होगा तो क्या तबान जिस पक्ष में ही को ता हो जाएगा वहां हल स्नशान जो लगे या नहीं लगेगा तो क्या रहेगा स्तभना अगर ताते य लघु स्तभनितात दो बनेगा क्या बना स्तभान स्तभनितात ये स्ना प्रत्यय पक्ष में स्नु प्रत होने पर स्तभ अगर स्नु स्नुत सार्वत्म पर देखिए वह अनित तालु हो जाएगा स्तभनु अग्र ही, ही को लू करने के लिए क्या सूत्र असंयर पर असंगपुरम में हे संय तो क्या रूप बनेगा स्तभनु ही और तातंग हुआ तो क्या बनेगा स्तभनुता गया स्तभनुतात चार रूप हो गया पहला रूप क्या हुआ स्तभान स्तभनतात दूसरा स्तभनु ही स्तभनुता लंग लोकार में प्रथम पुरुष एक वचन लेकर देखा स्तंभ धातु का प्रथम पुरुष केवल एक वचन द्विवचन बहुचन स्तंभ धातु प्रथम पुरुष का रूप एक वचन दिवचन बहुचन स्तंभ धातु का क्या लंग हो गया था ना नहीं बना हो गया था स्ना में क्या रूप बनेगा अस्त भनान स्नु प्रत्यमोन उभंग हो जाएगा के हो जाएगा? क्यों नहीं होगा संयोग असय पूर्व से अभी विधि का रूप स्कूनभु धातु का में क्या बनेगा स्कुन भू धातु का लेकर देखा हो विद्यालय का रूप प्रथम पुरस्त के रूप प्रथम पुरस्त बने स्कुन भू धातु कातुर्थन स्कू स्कुन भू स्कुन भू धातु का विद्यालय में प्रथम पुरुष का रूपो क्या बनेगा क्या बनेगा याद बोलोनी यादम और उस प्रत्येक क्या बोलो स्कूभनु यात स्कूप बनो स्कूप नोल तो स्कूप बनो जोर से देना पड़ेगा जैसे सब लोगों ने बोला ऐसे नहीं होता है जोर से बोलना पड़ेगा असली में क्या बनेगा स्कनभु धातु का स्कनभु का असली में क्या बनेगा बनेगा हैं बनेगात क्या नहीं सूत्र से क्या बनेगात उत्तमपुर से बोलो श्कव्ध्यास्वार्ण। श्कव्ध्यास्वार्ण। श्कव्ध्यास्वार्ण। हाँ अभी लूंग लकार में लूंग लकार में चिली को अंकने के सूत्र है जीस तन्फु मृचु मृचु ग्रुचु ग्रुचु गुंभ ये गत्यर्थक है मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचू ग्लुचू सब गत्यर्थक है इसमें केवल स्तनभु धातु है और स्तनभु स्कुन भू स्तु स्कन वहाँ इस तो नहीं लगेगा केवल स्तनभु धातु से चिल्ली को अंग हो जाएगा अंग होने पर ओटागम होगा अ स्तनभु अंग हुआ अगे थी इतकार स्नान प्रत्य होगा होगा नहीं होगा स्तन धातु के नकार के लोप करने के कुछ सूत्र है तो क्या रू बनेगा अस्त अस्त भत आगे रू बोलो अस्त भत ये तो स्तनभु का हो गया तुन भू का में क्या बनेगा तुनभूका लुंग करके प्रथम पुष्टि रूप लेकर दिखाओ तुन भूका रूप से का क्यों कल के रखते हो रूप किस धातु का लेखा है कहाँ जाएगा आपने आपनेथा रखा है ना लोप कर है। हो रहे ये सी सीज़ होगा से लेकर झलझ नहीं मिलेगा का गलत है धातु उकार है क्या अजंत धातु उकार करके शिक्षि बुध से लगा दिया बहुत अनेक आज दाते हैं ना कहाँ हाँ ये बुद्धि कहाँ से होगी नहीं तो नहीं गुण नहीं, नहीं होगा लघु पता कहा? कहाँ पता कहाँ गया तो पता नहीं था तो कहाँ जाएगा क्या बनेगा अस्तुम अस्तुम भिष्टाम अस्तुम भिषु आगे बोलो अस्तुम ये किस स्तंभ का भी एक रूप है स्तंभ में चिली को अंग होगा विकल्प से अंग पक्ष में क्या रूप बना स्तंभ धातु का चिली को अंग पर क्या रूप बना अष्टभत क्या बना और जो चिली को अंग नहीं हो गया तो क्या बनेगा अस्तम्भित क्या बनेगा उसका रूपरा बोलो अस्तम्भित स्तनबुदा तो क्या रिंग लकार में क्या बनेगा स्तुभु धातु का अस्तुभ अस्तुभ अस्त अस्त क्या बनेगा हाँ बोलो अस्तम भिष्य बनेगा सोचो स्नाप प्रत्यय प्रत्यय दो है ना? स्ना वाला बोला देखो सूत्र है। स्तनभे, से स ये उपसर्गस्थ निमित्त से पर वी पूर्वक अष्ट अस्तम्भत है तो व्यष्ट भत्त में सत्व हो गया वी उपसर्ग है तो समान पद नहीं अलग पद है तो व्यष्ट भत में उपसर्गत निमित्त से पर स हो गया स्तुत्व हो गया व्यष्ट भत बन गया अस्तम्भ बन गया उपसर्ग निमित्त से पर सव को स हुआ तबी में ये और विभिन्न पद है अष्टवत्यष्टवत हो गया यूय बंधन धातु है उभय पद है स्ना प्रत्यय हो गया स्नु प्रत्य होगा हम्म नहीं होगा स्नु किस किस धातु से होता है